विक्रांत ने तुरंत ही अपनी घड़ी में समय देखा तो उसे पता लगा कि अभी टेस्ट सेंटर पहुंचने के लिए ज्यादा वक्त नहीं बचा है उसे टेस्ट सेंटर के टाइम से रिपोर्ट करना है ऐसे में उसे फटाफट -फड़ इस डुप्लीकेट टास्क को खत्म करना पड़ेगा उसे अब तक इस डुप्लीकेट टास्क का महत्व समझ आ चुका था इसी डुप्लीकेट टास्क की वजह से उसे प्वाइंट मिलते हैं और उस प्वाइंट की मदद से उसे अपने अदृश्य शक्ति के सिस्टम को अपडेट करने में मदद मिलती है ऐसे में अब विक्रांत अपने डुप्लीकेट टास्क को खत्म करना कभी नहीं भूलता है वो किसी भी सिचुएशन में हो कहीं पर भी हो डुप्लीकेट टास्क को फिनिश करने की पूरी कोशिश करता है वो भला ऐसे मौके को कैसे छोड़ सकता था ना, मैं मान ही नहीं सकती मुझे अच्छे से याद है जब मैं गाड़ी पार्क कर रही थी तब मेरी गाड़ी से आपकी गाड़ी टच भी नहीं हुई थी मुझे तो लग रहा है की स्क्रैच आप लोगों की गाड़ी से लगा है अधेड़ औरत ने कहा आप लोगों ने ही स्क्रैच मार दिया है और अब मुझसे पैसे एंटने के लिए झूठ बोल रहे है मैं ऐसे नहीं मानूंगी रुको मैं पुलिस को बुलाती हूँ और मेरी गाड़ी में फ्रंट कैमरा भी लगा हुआ है सब क्लियर हो जाएगा अभी बस वीडियो देखने की देर है हाँ, हाँ, बिल्कुल। बुलाओ पुलिस पुलिस को। अब पुलिस ही करेगी जो करना है। हम लोग डरते थोड़ी ना आदमी ने चिल्लाते हुए कहा और अगर तुम्हारी गाड़ी में कैमरा है तो फिर और अच्छी बात है फिर तो और सब कुछ क्लियर हो जाएगा अब तो तुम्हे पैसे देने ही पड़ेंगे अच्छा तो रुको बुलाती हूँ पुलिस को अभी दो मिनट में आ जाएगी पुलिस बस यहाँ से थोड़ी ही दूरी पुलिस स्टेशन रुको इतना कहते हुए उस औरत ने अपना फोन निकाला और उसमें पुलिस का नंबर नीचे करके हैरत भरी नजरों से विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा तो तुम भी इनके साथ हो तब मिले हुए हो एक साथ मिलकर मुझे लूटने की कोशिश कर रहे हो अब अब तो मैं जरूर पुलिस बुलाऊंगी रुको तुम फिर से उस औरत ने फोन लगाना शुरू कर दिया एक मिनट मैडम एक मिनट विक्रांत ने उसे फोन नीचे करने का इशारा किया पुलिस यहाँ आकर कुछ नहीं करेगी और आपकी गाड़ी का यह सीसीटीवी कैमरा भी बेकार है ही नहीं क्या उस औरत ने है पड़ते हुए कहा इस वक्त दूसरा ग्रुप भी हैरानी भरी नजरों से विक्रांत को देख रहा था और ये लोग विक्रांत का परिचय जानने को बेताब दिख रहे थे तुम कौन हो मैं मैं अभी पुलिस को बुलाती हूँ एक बार फिर से उस औरत ने फोन उठाकर पुलिस का नंबर डायल करना शुरू कर दिया लेकिन इस बार उसके नंबर डायल करने से पहले ही विक्रांत ने अपना पुलिस आईडी कार्ड उसके सामने रख दिया विक्रांत का आईडी कार्ड देख दोनों पक्ष के लोग चौंक उठे खास तौर पर उस टूरिस्ट ग्रुप के लोग जो की अभी तक इस अकेले अधेड़ महिला ऐसी हर जाने की मांग कर रहे थे मैडम आप लग रहा है समझ नहीं रही विक्रांत ने उस अधेड़ औरत की तरफ देखते हुए कहा दरअसल मैडम बात ऐसी है कि ये सब लोग आपसे पैसे वसूलने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि आपकी गाड़ी का रंग वाइट है और आप यहाँ अकेले हैं ये लोग काफी देर से ऐसे ही किसी गाड़ी की तलाश कर रहे थे जिसका रंग सफेद हो क्योंकि इनकी गाड़ी को किसी सफेद रंग की व्हीकल ने टक्कर मारी है क्या, क्या मतलब सर आप क्या बातें कर रहे है आप खुद ही देखिए इनकी गाड़ी में नीले रंग का निशान है की नहीं उस आदमी ने विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा लेकिन अब उसकी जुबान थोड़ी लड़खड़ाने लगी थी साफ लग रहा था कि वो झूठ बोलने की नाकाम सी कोशिश में लगा हुआ था अच्छा तो मुझे बेवकूफ़ समझते हो बहुत देर से मैं तुम्हारी गाड़ी को देख रहा हूँ और मेरी गाड़ी में वीडियो रिकॉर्डिंग भी हो रखी है निकालू क्या अभी फुटेज विक्रांत ने जवाब दिया वीडियो कैमरा लेकिन वहाँ तो कोई कैमरा नहीं था वो आदमी अवाक रह गया उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था शायद उसका झूठ पकड़ा जाने की वजह से वो काफी नर्वस हो रहा था विक्रांत ने कोई जवाब नहीं दिया बल्कि उसने अपना पुलिस आई कार्ड वापस ऐसी वॉलेट में रखते हुए कहा देखो अभी मैं बहुत जल्दी में हूँ फिर भी जल्दी से तुम लोगों की पूरी स्टोरी बता देता हूँ फिर विक्रांत ने उस टूरिस्ट ग्रुप की गाड़ी की तरफ इशारा करते हुए कहा तो बात ऐसी है कि आप लोगों की गाड़ी को हाईवे पर चलते किसी सफेद रंग की गाड़ी से टक्कर लग गया था जिससे आपकी गाड़ी में डेंट पड़ गया आप लोगों ने उस गाड़ी वाले को पकड़ने की कोशिश तो की लेकिन वो आपके हाथ से निकल गया अब आपका नुकसान तो हो ही गया था तो आप लोगों ने अपने इस नुकसान की भरपाई करने के लिए किसी और को टारगेट करने का प्लान बनाया फिर अपने किसी सफेद रंग की गाड़ी को ढूंढना शुरू किया क्योंकि तो आपकी गाड़ी में टक्कर सफेद गाड़ी से लगा था ऐसे में आपकी गाड़ी में ऑलरेडी उसका निशान पड़ा हुआ था अब आपको बस इतना करना था कि अपनी इस नीली सेवन सीटर का हलके से पेंट निकाल कर किसी सफेद गाड़ी में लगा देना था ताकि आप प्रूफ कर सके इसी गाड़ी ने आपको टक्कर मारी है आखिर में आपकी तलाश इस रेस्टोरेंट की पार्किंग में आकर पूरी होगी और आपने अपना काम बड़ी चालाकी से पूरा कर दिया अकेली औरत भी थी गाड़ी भी सफेद थी और पैसे वाली भी लग रही थी इसीलिए आप लोगों ने इन्हें ही अपना टारगेट बना लिया नहीं नहीं नहीं क्या बात कर रहे हैं आप वो आदमी भले ही काफी नर्वस नजर आ रहा था लेकिन किसी भी हालत में अपनी बात से पीछे हटने को राजी नहीं था इसी गाड़ी से स्क्रैच लगाया आप चेक कर लीजिए। तो मे लगता है कि तुम कुछ ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश नहीं कर रहे विक्रांत ने आदमी की तरफ देखते हुए कहा अच्छा बताओ तुम लोग ठीक उसी समय यहां कैसे पहुंचे जब ये आंटी अपनी कार यहां से निकालने जा रही थी ये कुछ ज्यादा इतफाक नहीं हो रहा इसके बाद विक्रांत ने उसकी सेवन सिटी की तरफ देखते हुए कहा और ये देखो तुम्हारी गाड़ी के दरवाजे के पास ये डेंट लगा है अब अगर इनकी गाड़ी से इसमें टक्कर लगी होती तो क्या इन्हें पता नहीं चलता सही बात यही तो मैं कह रही थी उस अधेड़ औरत ने बीच में बोलते हुए कहा देखो मिस्टर ज्यादा चलाक मत बनो मुझे सब पता है क्या हुआ है विक्रांत ने उस आदमी की तरफ देखते हुए कहा पहली बात तो ये गाड़ी ही तुम्हारी नहीं है तुमने इसे रेंट पर लिया है और रास्ते में गाड़ी को कहीं खरोच लग गई थी फिर तुम्हें लगा कि गाड़ी को रिपेयर करवाने में बहुत ज्यादा खर्चा आएगा और तुम वो खर्चा अफोर्ड नहीं कर पाओगे इसलिए तुमने अपना खर्चा निकालने के लिए इन्हें टारगेट करने का प्लान बनाया तुम, तुम तुम्हें कैसे पता चला उस आदमी ने है फिर विक्रांत ने गाड़ी के फ्रंट पर जाकर उसका लोगो देखते हुए कहा मर्सडीज है न सेवन सीटर मर्सडीज वाह बहुत कम देखने को मिलती है तो जाहिर है तुमने खरीदा तो होगा नहीं जरूर रेंट पर लिया होगा और दूसरी चीज इतनी महंगी गाड़ी तुमने अपनी फैमिली के लिए तो रेंट पर नहीं लिया होगा ये ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है ना और ये उसी की फैमिली है ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड के फादर हैं और भाई है लिया है इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हो <laughs> क्या तुम्हे कैसे पता चला ये सब तुम अब वो आदमी दंग रह गया वो विक्रांत के आगे पूरी तरह सरेंडर हो चुका था तुम्हे अपने पेरेंट्स के आगे तो दिखावा करने की जरूरत है नहीं जाहिर है जहां इम्प्रेशन बनाना है वहीं दिखावा भी करना है और दूसरी बात तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने कोई रिंग नहीं पहनी तो जाहिर है कि अभी शादी हुई नहीं है लेकिन आप शादी करने के लिए बहुत उत्सुक हैं अभी है? तो पूरे ससुराल को घुमाने के लिए लेकर निकले हैं लेकिन यार अपने ससुराल वालों के सामने उस तरह की चीप हरकत करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई और ये लोग भी कैसे है जो इसमें तुम्हारा साथ दे रहे हैं इसके बाद विक्रांत ने दोनों कार की तरफ देखते हुए कहा देखो तुम कितना भी नाटक कर लो कितना भी झूठ बोल लो लेकिन सच को दबा नहीं सकते जो सच है वो हमेशा सच ही रहेगा और अगर तुम्हें अब भी सूच चाहिए तो मैं टीम बुलवाकर दोनों गाड़ियों की जांच भी करवा सकता हूँ फिर सब क्लियर हो जाएगा आई एम सॉरी सर सॉरी ये मेरी ही गलती है इतना कहते हुए वो आदमी नीचे बैठ गया और फिर अपनी स्लीव से उस औरत की गाड़ी में लगे पेंट को साफ करने लग गया उस सफेद बेंज में लगे नीले रंग के पेंट को साफ हो जाने के बाद फिर से गाड़ी चमक उठी इसके बाद उस आदमी ने खड़े होकर कहा I'm sorry, ये मैंने उसकी गाड़ी बिल्कुल सही हो चुकी थी ऐसे में उसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा पूरा मामला शांत हो जाने के बाद वो आदमी अपनी सेवन सीटर मर्सडीज लेकर यहाँ से निकल गया विक्रांत अपने डुप्लीकेट टास्क को पूरा कर चुका था और अब उसे जल्द से जल्द टेस्ट सेंटर पहुंचना था तो वो फटाफट अपनी गाड़ी की तरफ लौटने के लिए मुड़ा लेकिन तभी उस औरत ने विक्रांत को रोकते हुए कहा आप किस ब्रांच में काम करते हैं मुझे आपको थैंक यू बोलना है अरे ठीक है कोई बात नहीं विक्रांत ने हंसते हुए कहा मेरा नाम विक्रांत सक्सेना है मुंबई पुलिस डी नगर ब्रांच में डिटेक्टिव टीम का लीडर हूँ उस औरत ने विक्रांत का इंट्रोडक्शन सुनने के बाद हैरत भरी नजरों से देखते हुए कहा ओ तो आप यहाँ के लोकल पुलिस नहीं हो मुझे तो लगा लोकल थाने से हो जी नहीं मैं यहाँ कुछ काम से आया था विक्रांत हंसते हुए कहा लेकिन अगर आपको कुछ गिफ्ट वगैरह भेजना हो तो आपने <laughs> लगा अच्छा तो किया और वहां से तुरंत निकल गया जब वो अपनी कार में लौटा तभी अचानक से उसके पास अदृश्य शक्ति का मैसेज मिला इस डुप्लीकेट टास्क को पूरा करने के बाद अब उसका सक्सेस रेट चार सौ छियानवे पहुंच चुका था विक्रांत अब अपने अदृश्य शक्ति के सिस्टम के लेवल बढ़ने के बेहद करीब पहुंच चुका था वो ये जानने को बेहद उत्सुक हो रहा था कि अदृश्य शक्ति के सिस्टम का एक लेवल अपग्रेड होने के बाद यह कैसे काम करेगी